ब्रह्मसूत्र शांक्य हिंदीअुवा सूत्र 20 हिंदी आगे अंतरधिण सूत्र बीस इस श्रुति में आदित्य मंडलादी के अंतर पुरुष संसारी नहीं है किंतु परमेश्वर है तमोपदेशा क्योंकि पापशून्यवादि उसके धर्मों का उपदेश है श्रुति यह कहती है अथ यहो आदित्य मंडल के, के अंतर्गत सुवर्ण सा जो फिर मैसा जो यह पुरुष दिखाई देता है जो सुवर्ण के समान दाढ़ी मूछोवाला और सुवर्ण के सदृश केशो वाला तथा जो नख पर्यत सारा का सारा सुवर्ण सा ही है वानर के बैठने के स्थान के सदृश विकसित अरुण वर्ण वाले कुंडरिक कमल के समान उस पुरुष के दोनों नेत्र है उसका पुत्र ऐसा नाम है क्योंकि वह सब पापों से ऊपर गया हुआ सब पापों से मुक्त है जो ऐसे गुणों से संपन्न नामक देव की तो तो प्रकार से उपासना करता है वह निश्चय ही सब पापों से मुक्त हो जाता है यह अधिद है अब अथ यह जो यह नेत्र के भीतर पुरुष दिखाई देता है इत्यादि श्रुति से अध्यात्म कहा है यह संशय होता है कि क्या अतिशय विद्या और कर्म के प्रभाव से उत्कर्ष प्राप्त करने वाला कोई संसारी सूर्यमंडल में तथा चक्षु में उपास्य रूप से श्रुत है अथवा नित्य शुद्ध परमेश्वर तब क्या प्राप्त होता है पूर्व कक्ष यहाँ संसारी उपास्य रूप से निर्दिष्ट है क्योंकि रूपवत्व का श्रवण है आदित्य पुरुष में हिरण्य सुवर्ण सी मुछे इत्यादि रूप का उदाहरण है और तस्वीर इस अक्षी पुरुष का वही रूप है जो कि आदित्य पुरुष का रूप है इस श्रुति से अक्षी पुरुष में भी अतिदेश से वही रूप प्राप्त होता है परंतु परमेश्वर का रूपवत्व होना युक्त नहीं है क्योंकि अशब्दम वह शब्द रहित स्पर्श रहित रूपरहित और अविनाशी है ऐसे श्रुति हैं। क्योंकि यह एशो अंतरादित्य यह ऐशो अंतरक्षिणी जो यह आदित्य मंडल में है जो है, इस प्रकार आधार का श्रवण है आधार महिहिमा में प्रतिष्ठित परमेश्वर का आधार उपदेश नहीं किया जाता कारण कि नारद हे भगवन वह भूमा किस में है सनत कुमार वह कुमार अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है और आकाशवत आकाश के समान सर्वव्यापक और नित्य है ऐसी श्रुतिया भी है क्योंकि आदित्य पुरुष और अक्षय पुरुष की ऐश्वर्य मर्यादा की श्रुति है सऐश वह यह उच्च नामक देव जो इस आदित्य लोग से ऊपर के लोक हैं और जो देवताओं के भोग है उन पर शासन करता है इस प्रकार आदित्य पुरुष की मर्यादा की श्रुति है स एस अक्ष वह यह उच्च अक्षय पुरुष नामक देव जो इस अध्यात्म आत्मा से नीचे के लोक है उनका तथा मानवीय कामनाओं का शासक का शासन करता है इस प्रकार अक्षय पुरुष की मर्यादा की श्रुति है परंतु परमेश्वर का ऐश्वर्य सीमित होना युक्त नहीं है क्योंकि ऐसा सर्वेश्वर यह सर्वेश्वर है यह सब भूतों का अधिपति है यह भूतों का पालक है लोगों की मर्यादा चिन्न भिन्न न हो इसलिए यह सारी व्यवस्था करने वाला सेतु है अर्थात सेतु के समान नियामक है ऐसी अविशेष श्रुति है इससे सिद्ध होता है कि नेत्र और आदित्य के अंतर पुरुष परमेश्वर नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं अंत धर्मोपदेशात यह जो आदित्य के भीतर है यहो जो यह चक्षु के अंतर है इस प्रकार श्रीयमान परमेश्वर ही है संसारी नहीं क्यों तद धर्मो उस परमेश्वर के धर्मो का ही यहां उपदेश किया गया है जैसे कि उसका उद यह नाम है इस प्रकार इस आदित्य पुरुष के नाम का श्रवण करा स एष वह सब पापों से मुक्त है इस तरह सभी पापों के उपगम से उच्च नाम का श्रुति निर्वचन करती है वही अक्षी पुरुष का नाम है, है। यह श्रुति अतिदेश करती है यह आत्मा जो आत्मा पापरहित है इत्यादि श्रुति वाक्यों में परमात्मा ही सर्वपाप रहित सुना जाता है इसी प्रकार शैव र वही अक्षी पुरुष रक वही साम वही उक्त वही ब्रह्म है यह श्रुति में सामादी की निर्धारण करती है वह सर्वात्मकता परमेश्वर में ही उपपन्न है क्योंकि वह सबका कारण होने से सर्वात्मक हो सकता है रक पृथ्वी और साम अग्नि है यह अधिद और वाक प्राणादि आत्मक रक साम है अर्थात वाक रक और प्राण साम है इस तरह अध्यात्म का आरंभ कहती है। तस्य रक उस आदित्य के और साम पर्व हैंगों की संध्या है यह अधिदेवत है इसी प्रकार यावमुष्य जो आदित्य पुरुष के बाद पर्व है वे अक्षि पुरुष के बाद पर्व है यह अध्यात्म भी है यह वह सर्वात्मक परमेश्वर में घट सकता है में अतः जो ये लोक में गायन करते हैं, वे उस परमेश्वर का ही गायन करते हैं इसी से वे धन लाभ करते हैं इस प्रकार श्रुति श्रुतिलौकिक गानों में भी उसका गान दिखलाती है यह सब परमेश्वर के परिग्रह से घट सकता है क्योंकि कौंते जो जो ऐश्वर्यशादी श्रीयुक्त कांति युक्त, युक्त शक्ति युक्त वस्तु है उस उसी को तू मेरे तेज के अंश से उत्पन्न हुए जान ऐसा भगवदगीता में देखा जाता है तथा लोक और भोग पर स्वतंत्र रूप से श्रूयमाण स्वामित्व भी परमेश्वर का ही ज्ञान कराता है जो यह कहा गया है कि हिण्यु श्रुवादी रूप का श्रवण परमेश्वर में उपपन्न नहीं है इस विषय में हम कहते हैं साधकों पर अनुग्रह करने के लिए इच्छावश परमेश्वर का मायामय रूप हो सकता है क्योंकि माया हि हे ऐसा हे, हे नारद सब के गुणों से युक्त जो मुझे देखता है यह माया का कार्य होने से चित्रमूर्ति रूप माया मेरी उत्पन्न की हुई है अतः इस प्रकार मुझे जानने के लिए तू योग्य नहीं है ऐसी स्मृति है और जहाँ सभी उपाधियों से रहित निर्विशेष परमेश्वर के स्वरूप का उपदेश किया जाता है और अविनाशी है इत्यादि है। सर्वकर्मा संपूर्ण रचनात्मक कर्म वाला सर्व कामना वाला सर्वगंध युक्त और रसयुक्त है इत्यादि श्रुति से निर्देश किया जाता है इसी प्रकार शमश्रुत्वादि का निर्देश भी हो जाएगा आधार का श्रवण होने से आदित्य पुरुष तथा परमेश्वर नहीं है ऐसा जो कहा गया है उस पर कहते हैं स्व-महिमा में प्रतिष्ठित परमेश्वर का भी आधार विशेष उपदेश उपासना के लिए हो जाएगा क्योंकि आकाश के समान सर्वव्यापक होने से ब्रह्म सर्वांतर हो सकता है ऐश्वर्य मर्यादा का श्रवण भी अध्यात्मा और आदिदय विभाग की अपेक्षा रखता हुआ केवल उपासना के लिए है इसलिए अक्षी और आदित्य के भीतर परमेश्वर का ही उपदेश है सूत्र इक्कीसवा भेद व्यपदेशा चाह भेद व्यपदेशा चल्य सूत्राथ अन्य और आदित्य के अंतर श्रोयमान अंतर्यामी पुरुष आदित्य आदि शरीर शरीर अभिमानी जीवों से अन्य है आदित्य तिषन इस श्रुति में जीव नियम्य और ईश्वर नियामक इस प्रकार दोनों के भेद का वेपदेश है और आदित्य आदि शरीरों के अभिमानी जीवों से अन्य ईश्वर अंतर्यामी है क्योंकि यह आदित्य जो आदित्य में रहता हुआ आदित्य के भीतर है जिसे आदित्य नहीं जानता जिसका आदित्य शरीर है और आदित्य के अंतर रहकर आदित्य का नियमन करता है वह तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी अमृत है इस प्रकार अज्ञाश्रुति में भेद का व्यपदेश है वही आदित्य के भीतर है जिसे आदित्य नहीं जानता इस प्रकार वेदिता परमाता आदित्य जीवात्मा से अन्य अंतर्यामी है ऐसा स्पष्ट निर्देश किया जाता है यहां भी वही आदित्य के अंतर पुरुष होना युक्त है क्योंकि दोनों स्थलों में श्रुतियां समान एक प्रकार की है इससे सिद्ध हुआ कि परमेश्वर का ही यहाँ उपदेश है आकाशाधिकरण सूत्र बाईसवा आकाशस्तिंगात आकाश तत्लिंगात सूत्रार्थ आकाश आकाश इति होचा यहाँ आकाश से ब्रह्म का है। ग्रहण है सर्वाणी इस प्रकार सभी भूतों के उत्पत्ति आदि पर ब्रह्म का ही लिंग है छादोग कहते हैं शालत्य हे जयवली अस् लोकस् पृथ्वी लोक का आधार क्या है राजा प्रवाहण आकाश क्योंकि ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं और आकाश को ही लय होते, हुए प्राप्त होते है। आकाश शब्द से, से पर ब्रह्म का अभिधान किया जाता है अथवा भूत आकाश का संचय क्यों होता है इससे कि दोनों में आकाश शब्द का प्रयोग दिखाई देता है लोक और वेद में आकाश शब्द भूत आकाश से भूताकाश में तो सुप्रसिद्ध है कहीं ब्रह्म में भी प्रयुक्त हुआ देखा जाता है जहाँ वाक्शेष के बल से अथवा असाधारण गुण के श्रवण से ब्रह्म निर्धारित होता है जैसे कि आकाश यदि आनंद रूप न हो और आकाश हो आकाशे इस प्रसिद्ध नाम और रूप को प्रकट करने वाला है वे जिसके आंतर है वह ब्रह्म है इत्यादि श्रुतियों में है अतः संशय होता है तो यहाँ युक्त क्या है पूर्व पक्षी यह आकाश शब्द से भूताकाश का ग्रहण है क्यों भूताकाश ही अति प्रसिद्ध प्रयोग होने से बुद्धि में शीघ्र होता है और यह आकाश शब्द दोनों में है ऐसा नहीं जाना जा सकता क्योंकि ऐसा मानने से एक शब्द के अनेक अर्थ होने का प्रसंग हो जाएगा इससे ब्रह्म में आकाश शब्द गौण होना युक्त है कारण की विभुतवादी अनेक धर्मों से युक्त होने के कारण ब्रह्म आकाश के सदृश है मुख्य अर्थ का संभव हो तो गम अर्थ का ग्रहण युक्त नहीं है अतः यह मुख्य भूताकाश का ही ग्रहण संभव है भूताकाश का ग्रहण करे तो सर्वाणी हवा, निश्चय ये सारे भूत आकाश से ही उत्पन्न होते हैं इत्यादि वाक्य शेष उपबंध नहीं होगा यह दोष नहीं है क्योंकि भूताकाश भी वायु आदि क्रम से कारण हो सकता है और तस्माद शास्त्र प्रसिद्ध परोक्ष आत्मा माया विशिष्ट आत्मा है उससे आकाश आकाश से वायु वायु से अग्नि उत्पन्न होते हैं इत्यादि से आकाश की कारणता ज्ञात होती है अन्य वायु आदि भूतों की अपेक्षा भूताकाश में श्रेष्ठत्व और आश्रयत्व भी उपपन्न है इसलिए आकाश शब्द से भूताकाश का ग्रहण युक्त है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं आकाश आकाश शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करना युक्त है क्योंकि उसका लिंग है पर के ग्रहण करने में सर्वाणी हवा इमानी भूतानी यह लिंग प्रमाण है वेदांत वाक्यों में यह मर्यादा है कि पर से ही भूतों की उत्पत्ति होती है परंतु भूताकाश भी वायु आदि क्रम से कारण दिखलाया गया है ठीक दिखलाया गया है तो भी मूल कारण ब्रह्म के अपरिग्रह से आकाशादेव आकाश से ही आकाश से ही एवं अवधारण और सर्वाणी सब यह भूतों का विशेषण अनुकूल संगत न होता उसी प्रकार आकाशम आकाश में इस प्रकार जायत्व और परमाश्रयत्व भी ब्रह्म के लिंग है जायान पृथ्व्या यह मेरा आत्मा पृथ्वी पृथ्वी से बड़ा अंतरिक्ष अंतरिक्ष से बड़ा द्वलोक से बड़ा इन सब लोगों से बड़ा है यह श्रुति केवल एक परमात्मा में ही अपेक्षा रहित कहती है तथा परमाश्रयत्व भी होने से परमात्मा में ही युक्त है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म विज्ञान और आनंद स्वरूप है वह धन देने वाले कर्म करने वाले यजमान की परम गति है अर्थात कर्म का कर्म फल का दाता है ऐसी उस आकाश का उद्गीत में संपादन कर वह यह से पर परम उत्कृष्ट है और यह अनंत है ऐसा उपसंहार किया है वह अनंत ब्रह्म का लिंग है और जो पुनः यह कहा गया है कि प्रसिद्धि के बल बल से आकाश शब्द से प्रथम भूताकाश प्रतीत होता है इस विषय में हम कहते हैं आकाश पद से प्रथम भूताकाश प्रतीत होता हुआ भी वाक्य शेष ब्रह्म गुणों को देखकर उसका ग्रहण नहीं किया जाता और आकाशो आकाश ही नाम और रूप को प्रकट करने वाला है इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म में भी आकाश शब्द का प्रयोग दिखलाया गया है तथा आकाश के पर्याय वाची शब्दों का भी ब्रह्म में प्रयोग अक्षरे उत्कृष्ट आकाश ब्रह्म में सब वेद प्रमाण है और उसी में देव प्रतिष्ठित है शैषा भार्गवी यह भार्गवी वारुणी विद्या पर ब्रह्म में प्रतिष्ठित है ओम कम ब्रह्म ओम क सुख ब्रह्म है ख आकाश व्यापक ब्रह्म है और खम पुराणम पुराण है इत्यादि श्रुतियों में देखा जाता है वाक्य के आरंभ में भी वर्तमान आकाश शब्द का वाक्य शेष के बल से ब्रह्म विषयक निश्चय करना युक्त है इसमें उदाहरण देते शेषक नि अग्नि अनुवाक वेद भाग का ग्रहण करता है इस वाक्य के आरंभ में प्राप्त अग्नि शब्द भी मानवक विषय देखा जाता है इससे यह सिद्ध हुआ की आकाश शब्द ब्रह्म विषयक है करण सूत्र एव प्राणः अतः एव प्राणः प्राण सूत्र अतएव पूर्वसूत्रोक्त उत्पत्ति आदि आदिंगो से प्राणः उवाच इसुति परमात्मा ही है उद्गत प्रकरण में प्रस्तोतर देवता ये प्रस्तुता जो देवता प्रस्ताव में अनुगत है ऐसा आरंभ कर कतमाशा वह प्रस्ताव देवता कौन है चाक्रायण प्राण है ऐसा कहा क्योंकि ये सभी भूत प्राण में ही प्रवेश कर जाते हैं अर्थात लीन हो जाते हैं प्राण से ही उत्पन्न होते हैं वह यह प्राण देवता ही प्रस्ताव में अनुगत है ऐसा श्रुति कहती है उसमें संचय और निर्णय पहले के समान ही समझना चाहिए प्राण बंधनम हे प्रिय मन उपाधि से उपलक्षित जीव प्राण बंधन वाला है अर्थात प्राणोपलक्षित ब्रह्म के साथ सुषुप्ति में एक होता है और प्राणस्य जो उसे प्राण का प्राण जानते हैं इत्यादि छोटी वाक्यों में प्राण शब्द ब्रह्म विषयक देखा जाता है देह में चलने वाले वायु के विकार प्राण में तो लोक और वेद में प्राण शब्द अति प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ प्राण शब्द से किसका ग्रहण करना युक्त है ऐसा संचय होता है जो यहाँ किसका ग्रहण युक्त है वायु के विकार पांच वृत्ति वाले प्राण का ग्रहण करना युक्त है क्योंकि उसमें ही प्राण शब्द विशेष रूप से है, ऐसा हम कह चुके हैं यदि कहो कि पूर्व अधिकरण के समान इस अधिकरण में भी ब्रह्म के लिंगों से प्राण का ही ग्रहण युक्त है क्योंकि यह भी वाक्यशेष सर्वाणी हवा ईमानी में, में गुतो का और उदगम परमेश्वर का कर्म प्रतीक होता है तो यह ठीक नहीं है कारण की मुख्य प्राण में भी भूतों के लय और उद्गम देखे जाते हैं श्रुति ऐसा कहती है कि यदा यदावई निश्चय जब पुरुष सोता है तब वाणी प्राण में ही लीन होती है चक्षु प्राण में श्रोत्र प्राण में और मन प्राण में लीन होता है और यह प्रत्यक्ष है कि सुषुप्ति काल में प्राण व्यापार के अलुप्त होने पर भी इंद्रियों के व्यापार लुप्त हो जाते हैं और जागृत काल में प्रकट होते हैं और इंद्रिया भूतों की सारा भूत इसलिए भूतों के लय और उद्गम का प्रतिपादक वाक्यशेष मुख्य प्राण में भी विरुद्ध नहीं है किंच देवता प्राण के कि उद्गीत और प्रतिहार के देवता आदित्य और अन्न का निर्देश है जैसे ये, ये दोनों आदित्य और अन्न ब्रह्म नहीं है वैसे ही उनके सा से प्राण भी ब्रह्म नहीं है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर भगवान सूत्रकार कहते हैं अतएव प्राण तलिंगात ऐसा पूर्व सूत्र में निर्देश किया गया है इससे उसके लिंगों से प्राण शब्द वाच पर क्योंकि सर्वाणी हवा ईमानी यह श्रुति प्राण का भी ब्रह्मलिंग के साथ संबंध कहती है इसमें प्राण निमित्त सभी भूतों के कहे हुए उत्पत्ति और प्रलय प्राण में ब्रह्मत्व का बोध कराते हैं परंतु जो यह कहा गया है कि मुख्य प्राण का परिग्रह होने पर भी लय और उत्पत्ति का दर्शन ग्रंथ नहीं है क्योंकि सुशुप्पति और जागृत में ऐसा देखने में आता है इस पर कहते हैं सुषुप्ति और प्रबोध काल में केवल इंद्रियों के ही प्राणाश्रय लय और उद्गम देखे जाते हैं सब भूतों के नहीं परंतु यहाँ तो इंद्रिय सहित शरीर सहित और जीव के संबद्ध भूतों के प्राणाश्रय लय और उदगम है क्योंकि सर्वाणी हवा ईमानी ऐसी श्रुति श्रुति है है यदि यह भूत महाभूत विषय हो तो भी में कोई विरोध नहीं है। परंतु इस प्रकार हम सुनते हैं कि तुष्टि और जागृत काल में विषयों सहित इंद्रियों का प्राण में लय और प्राण से उद्भव होता है क्योंकि यदा सूखता जब सोता हुआ पुरुष कुछ स्वप्न देखता तब यह प्राण में ही एक होता है और उसी समय उसमें सभी नामों के साथ वाणी लीन होती है यह श्रुति है इसमें भी ब्रह्म के लिंगों से प्राण शब्द वाच्य ब्रह्म ही है और जो यह कहा गया है कि अन्न और आदि की संधि से प्राण ब्रह्म नहीं है वह अयुक्त है क्योंकि वाक्य शेष के बल से प्राण शब्द ब्रह्म विषय प्रतीत होने पर संधान प्रयोजन रहित है यह भी कहा गया है प्राण शब्द पाच वृत्ति वाले मुख्य प्राण में अति प्रसिद्ध है उस आक्षेप का परिहार आकाश शब्द के समान समझना चाहिए इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रस्तावक का देवता प्राण ब्रह्म है प्राण से प्राणम प्राण बंधनम ही सौम्य मना ये सौम्य मन उपहित जीव प्राण ब्रह्म के साथ में एक होता है इस प्रकार श्रुति का उदाहरण देते है वह ठीक नहीं है क्योंकि शब्द भेद से और प्रकरण से संचय नहीं हो सकता यथा पिता पिता पिता का पिता, इस प्रयोग में विभक्ति से निर्दिष्ट पिता अन्य है और प्रथम निर्दिष्ट पिता अन्य है इससे पिता ऐसा अवगत होता है वैसे ही प्राण से प्राणम प्राण का प्राण इसमें शब्द भेद से प्रसिद्ध मुख्य प्राण से भिन्न प्राण का प्राण ऐसा निश्चित होता है क्योंकि एक ही पदार्थ से से कहा हुआ तस्य उसका इस प्रकार भेद निर्देश के योग्य नहीं नहीं होता। होता प्रथमा कहे हुए है। है, जिसके प्रकरण में जो होता है, उस प्रकरण में अन्य नाम से भी वही प्रकरणी प्रकृत निर्दिष्ट होता है ऐसा ज्ञात होता है जैसे ज्योतिष प्रकरण में वसंते वसंते प्रति वसंत ऋतु में ज्योति याग करे ज्योति शब्द ज्योतिष विषय है वैसे ही पर के प्रकरण में इसमें श्रुत प्राण शब्द केवल वायु के विकार मात्रा का कैसे बोध कराएगा अतः संशय का विषय न होने से यह उदाहरण ठीक नहीं है प्रस्ताव के देवता प्राण में तो संशय पूर्व पक्ष और निर्णय का उपादान किया गया है ज्योतिष चरणाधिकरणम् सूत्र ज्योति ज्योतिशरणिधा जो चरणिधा सूत्रार्थ ज्योति यदतः परिव यहाँ शब्द से ब्रह्मी ग्राह्य है चरणिधा क्योंकि पाद इस पूर्ववाक्य में पद का अभिधान है कहते हैं अर्थ यदतः तथा इस दिलोक से परे जो परम ज्योति विश्व के पृष्ठ पर अर्थात के ऊपर जिससे उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोकों में प्रकाशित हो रही है वह निश्चय यही है जो कि इस पुरुष देह के भीतर ज्योति है यह संचय होता है कि श्रुति में ज्योति शब्द से आदित्यादि परमात्मा का अन्य अर्थ विषय शब्द भी ब्रह्मलिंग से ब्रह्म विषयक कहा गया है परंतु यहाँ ब्रह्म का लिंग है अथवा नहीं ऐसा विचार किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी ज्योति शब्द से आदित्यादि का ही परिग्रह होता है क्यों क्योंकि ज्योति शब्द के प्रसिद्ध है अंधकार और ज्योति ये दो शब्द परस्पर विरोधी अर्थों में प्रसिद्ध है चक्षुवृत्ति का निरोधक रात्रि आदि का अंधकार कहलाता है और उसी व्यापार का सहायक आदित्यादि ज्योति कहलाता है उसी प्रकार दीप्य प्रकाशित होता है यह श्रुति भी आदि विषय प्रसिद्ध है और रहित ब्रह्म में दीप्यते यह श्रुति मुख्य रूप से नहीं घटती क्योंकि द्व्युलोक ज्योति की सीमा है ऐसी है, चर और अचर सृष्टि की द्व्युल कार्य रूप परिच्छि ज्योति में द्व्युल मर्यादा युक्त है कारण की पुरो ज्योति ही इस प्रकार ब्राह्मण ग्रंथ भी है यदि कहो कि ब्रह्म के समान कार्यरूप ज्योति भी सर्वत्र गम्यमान विद्यमान है अतः जो लोग उसकी मर्यादा है यह कथन असंगत है तो प्रथम उत्पन्न हुए केवल तीनों भागों में अभिभक्त, अन्न तेजको ज्योति मानो ऐसा नहीं क्योंकि अत तेज का प्रयोजन नहीं है यदि कहो कि यही प्रयोजन है तो वह अतिवृतकृत तेज उपास्य है तो यह ठीक नहीं है कारण की अन्य प्रयोजन में अंधकार के निवृत्ति में प्रयुक्त आदित्य आदि उपास्य देखने में आते हैं और तासाम त्रिव्रतमें एक एक को यह अविशेष तेज की द्युमर्यादा प्रसिद्ध नहीं है तब तो त्रिव्रतकृत वह तेज ही ज्योति शब्द वाच्य होगा परंतु जो यह कहा गया है कि द्व्युदक से नीचे भी अग्नि आदि ज्योति अवगत होती है यह दोष नहीं है सर्वत्र गम्यमान ज्योति का भी परो दिव परम इस प्रकार उपासना के लिए प्रदेश विशेष का ग्रहण वृद्ध नहीं है परंतु प्रदेश रहित ब्रह्म में प्रदेश विशेष की कल्पना युक्त नहीं है सर्वतः पृष्ठेशनु भू आदि सभी लोगों से ऊपर जिससे ऊपर उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है ऐसे उत्तम लोक में इस तरह बहुत से आधारों के प्रतिपादक यह में अधिक संगत होगी निश्चय यही है कि इस पुरुष देह के भीतर ज्योति है इससे कुक्षिस्थ ज्योति में परज्योति का आरोप किया हुआ देखा जाता है और सादृश निमित्तक अध्यास होते हैं जैसे तस् भूरिशिरा एक उस पुरुष का भू यह शिव है क्योंकि शिव एक है और यह भू अक्षर भी एक है परंतु यह प्रसिद्ध है कि वृक्षिस्थ ज्योति जठराग्नि ब्रह्म नहीं है क्योंकि दस्य दृष्टि उस यह उस हृदयस्थ पुरुष की दृष्टि दर्शनोपाय है और यह उसकी श्रुति श्रवणोपाय है अर्थात देहों को स्पर्श करने से उष्णता का ज्ञान जठराग्नि का दर्शनोपाय है और श्रोत्र को बंद करने से शब्द विशेष का श्रवण जठराग्नि का श्रवण है इस प्रकार और विशिष्टत्व की यह श्रुति है तद यह ज्योति दृष्ट और श्रुत है इस प्रकार उपासना करे इस श्रुति से और चक्षुष चक्षुष श्रुतो जो उपासक ऐसा जानता है वह दर्शनीय और विख्यात होता है इस अल्प फल के श्रवण श्रुति से ज्योति ब्रह्म नहीं है निश्चय ब्रह्म की उपासना महान फल के, के पूर्व वाक्य में भी चतुष्पाल ब्रह्म निर्दिष्ट नहीं है क्योंकि गायत्री व इदम वह सब भूत गायत्री ही है इस प्रकार चंद का निर्देश है यदि पूर्व वाक्य में किसी प्रकार ब्रह्म निर्दिष्ट है ऐसा मान भी ले तो भी यहाँ उसका प्रत्यभि ज्ञान नहीं होता क्योंकि उसमें इसके तीन पाद अमृत प्रकाश में स्थित है। इस प्रकार दिलोक आधार रूप से सुना जाता है इसलिए प्राकृत कार्य ज्योति का यहाँ ग्रहण करना चाहिए ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं इस श्रुति में ज्योति शब्द से ब्रह्म का ग्रहण करना चाहिए इससे इससे की चरण का अभिधान है पाद का अभिधान है ऐसा अर्थ है तावानस्य, इस के ब्रह्म की महिमा है अर्थात सारा जगत इसकी विभूति है तथा निर्विकार पुरुष इससे भी उत्कृष्ट है सभी भूत इसका एक पाद एक अंश है और इसका पुरुष संज्यक त्रिपाद अमृत प्रकाश रूप स्वात्मा स्थित है इस मंत्र से पूर्ववाक्य में चतुष्पाद ब्रह्म निर्दिष्ट है उसमें चतुष्पाद ब्रह्म के जो त्रिपाद अमृत द्वसंबंधी रूप निर्दिष्ट है वही द्वलोक के संबंध से यहाँ निर्दिष्ट है ऐसी होती है। उसका कर प्राकृत ज्योति की कल्पना करने वाले को प्रकृति की हानि और अप्रकृत प्रक्रिया प्रसक्त होगी ज्योति वाक्य में केवल पूर्ववाक्य से ही ब्रह्म की अनुवृत्ति हो यह बात नहीं है किंतु आगे कही जाने वाली चाण्डिल्य विद्यालय में भी ब्रह्म की अनुवृत्ति है इस कारण यहाँ मध्य में भी ज्योति ब्रह्म ही है ऐसा समझना चाहिए जो यह कहा गया है कि ज्योति और दिव्यते ये शब्द कार्य ज्योति में प्रसिद्ध है यह दोष नहीं है क्योंकि प्रकरण से ब्रह्म का ज्ञान होने पर यह दोनों शब्द ब्रह्म के व्यावर्तन न होने के कारण प्रकाशमान्य कार्य ज्योति से उपलक्षित ब्रम्ह में भी उन दोनों शब्दों का प्रयोग संभव है कारण कि इसमें ये न जिस तेजो में चैतन्य आत्मा से दीप्त प्रकाशित सूर्य तपता जगत को प्रकाशता है यह मंत्र है अथवा यह ज्योति शब्द चक्षुवृत्ति के अनुग्राह तेज में रूढ़ नहीं है क्योंकि वाची ज्योति से ही यह पुरुष गाढ़ अंधकार में पार करता है, है।, इस है। इसलिए जो ज्योति किसी वस्तु का प्रकाशक है उस उसका ज्योति शब्द से अभिधान होता है ऐसा होने पर संपूर्ण जगत के प्रकाश का हेतु होने से चैतन्य रूप ब्रह्म में भी तमेव भानतम उस ब्रह्म के प्रकाशमान होने पर ही सभी प्रकाशित होते हैं उसके प्रकाश से ये सब आदित्य आदि प्रकाशित होते हैं और तदेवा चंद्रादि देवगण उस पूर्ण ब्रह्म की ज्योतियों के ज्योति रूप से आयु रूप से एवं अमृता रूप से उपासना करते हैं इत्यादि ज्योतियों से ज्योति ही शब्द का प्रयोग युक्त है जो यह कहा गया है कि सर्वगत ब्रह्म को जिलोक तथा सीमित करना युक्त नहीं है इस पर कहते हैं उपासना के लिए सर्वगत ब्रह्म में भी प्रदेश विशेष का परिग्रह विरुद्ध नहीं है परंतु जो यह कहा गया है कि प्रदेश रहित ब्रह्म में भी प्रदेश विशेष की कल्पना युक्त नहीं है तो यह दोष नहीं है क्योंकि प्रदेश रहित ब्रह्मा ब्रह्म में भी उपाधि विशेष के संबंध से प्रदेश विशेष की कल्पना हो सकती है जैसे कि आदित्य में नेत्र में हृदय में इस प्रकार प्रदेश विशेष संबंधी ब्रह्म की उपासनाएँ सुनी जाती है इसे विश्वतः पृष्ठेशु विश्व के ऊपर बहुत का हुआ समझना चाहिए, जो यह कहा गया है कि और अंतर्नाद से अनुमित कार्य कार्यज्योति में अध्यक्ष मान होने के कारण दिलोक से पर कार्य ही है वह भी अयुक्त है क्योंकि नामादि प्रतीकों के समान कुक्षिस्त कार्यज्योति भी पर ब्रह्म का प्रतीक हो सकता है दृष्टम चुतम वह दृष्ट और श्रुत है ऐसी उपासना करे इस प्रकार प्रति गया है क्योंकि इतने फल के लिए ब्रह्म का आश्रयण करना चाहिए इतने फल के लिए नहीं इस नियम में कोई हेतु नहीं है जहाँ संपूर्ण विशेषो के संबंध से रहित पर ब्रह्म का आत्म रूप से उपदेश किया जाता है वहाँ एक रूप तारतम्य से रहित ता निरक्ष ही फल है ऐसा अवगत होता है और जहाँ गुण विशेष के संबंध से अथवा अथवाशेष के संबंध से ब्रह्मा का उपदेश किया जाता है वहां नाना प्रकार के उत्तम मध्यम और कनिष्ठ संसार विषय फल अन्नादो परमेश्वर जीव रूप से अन्न खाता है अथवा देता है अतः अन्नाद है कर्म अथवा धन देता है अतः वसुदान है इन दोनों गुणों से जो परमेश्वर की उपासना करता है वह पुरुष अन्न खाने वाला और धनवान होता है इत्यादि श्रुतियों में देखा जाता है यद्यपि में ज्योति विषय लिंग नहीं है तो भी पूर्ववाक्य में दृश्यमान सूत्रकार ने ज्योतिष चरणाधान ऐसा कहा है परंतु अन्य वाक्य में प्राप्त ब्रह्म के सानिध्य से ज्योति श्रुति स्व विषय अपने अर्थ से कैसे दूर की जा सकती है यह दोष नहीं है ज्योति ही इस श्रुति में सबसे पहले पठित सर्वनामयत शब्द अपनी सामर्थ्य से ब्रह्म का परमाश करता है इससे दि संबंधी से, से वाक्य में निर्दिष्ट ब्रह्म के प्रत्युज्ञा होने पर ज्योति शब्द भी अर्थतः ब्रह्म विषयक हो सकता है इसलिए यहाँ ज्योति ब्रह्म है ऐसा समझना सूत्र सूत्रपचीस छंदोधे चेन्न तथा निगद इति छंदोधे न तथा निगदात् तथा ही दर्शनम सूत्र छंदो गायत्री वा व सर्वं सर्वतम इस श्रुति में चंद गायत्री का अभिधान है अतः गायत्री है चतुष्पाद चतुष्पाद्रोह तो नहीं क्योंकि गायत्री द्वारा गायत्री में अनुगत ब्रह्म में चेतुर्पण निगदात चित्त की एकाद्र एकाग्रता का अभिधान है अतः ब्रह्म चतुष्पाद कहा गया है और तथा ही दर्शनम उसी प्रकार एक आदि में में भी भी विकार द्वारा की ही उपासना देखी गई है। है है, परंतु जो यह कहा गया है कि में भी का अभिजान नहीं है क्योंकि गायत्री वा यह सब प्राणी वर्ग और यह जो कुछ भी है वह तो सब गायत्री है इसमें गायत्री नामक चंदक का अभिधान है तो इसका परिहार करना चाहिए जबकि तावावश्य महिमा इतनी इसकी महिमा है इस रजा में दिखलाया गया है तो से नहीं नहीं है है कैसे कह सकते हो यह ठीक क्योंकि गायत्री चंद सर्वम इस प्रकार गायत्री का उपक्रम कर उसी का भूत पृथ्वी शरीर हृदय वाणी और प्राणों के भेदों से व्याख्यान कर उसी व्याख्यात रूप गायत्री के विषय में शा चतुष्पादा वह गायत्री छह छह अक्षरों से चतुष्पाद और भूत पृथ्वी आदि भेद से छह प्रकार की है वह यह गाय से प्रकाशित किया गया है कि इसकी इतनी महिमा है उदाहरण रूप से दिया गया यह मंत्र बिना किसी कारण के चतुष्पाद ब्रह्म का किस प्रकार अभिधान करेगा उसी प्रकार यदि तद ब्रह्मो इस श्रुति में जो ब्रह्म शब्द है वह भी छंद के प्रकरण में पठित होने से छंद विषय है क्योंकि जो इस इस प्रकार इस ब्रह्मो में ब्रह्मोपनिषद को, ब्रह्मो को वेदोपनिषद कहते हैं इसलिए चंद के अभिधान से ब्रह्म प्रकृत नहीं है सिद्धांति ऐसा यदि कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि तथा चेतोर्पण निगदात गायत्री नामक छंद द्वारा उसमें अनुगत ब्रह्म में चेतो वर्पणम चित्त की एकाग्रता गायत्री वा इधम सर्व इस ब्राह्मण वाक्य से कही गई है वस्तुतः अक्षर मिलनात्मक गायत्री सर्वात्मक नहीं हो सकती इसलिए गायत्री नामक विकार में अनुगत जगत का कारण जो ब्रह्म है वही यहाँ सर्व शब्द से कहा जाता है जैसे कि सर्वम खरबिदम ब्रह्म यह सब ब्रह्म ही है इस श्रुति में है कार्य कारण से अनन्या है Yeah. तद इस में में कहेंगे इसी प्रकार उक्त रूप उपाधि अनुगत उसी परमात्मा की उपासना करते हैं अर्थात उक्त की परमात्मा दृष्टि से उपासना करते हैं यजुर्वेदी उपाधि में किसी उसी की उपासना करते हैं सामवेदी प्रतरूप याग में उसकी उपासना करते छंद का अभिधान होने पर भी उसके द्वारा चतुष्पाद ब्रह्म ही निर्दिष्ट है अन्य उपासना का विधान करने के लिए ज्योति वाक्य में भी उसी का परामर्श है दूसरे एक देश कहते हैं गायत्री शब्द से साक्षात ही ब्रह्म प्रतिपादित है क्योंकि संख्या की समानता है जैसे गायत्री छ अक्षरों वाले पादों से चतुष्पाद है वैसे ही ब्रह्म भी चतुष्पाद है इसी प्रकार अन्य स्थलों में भी चंद्र का अभिधान करने वाला शब्द संख्या की समानता से अन्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ देखा जाता है जैसे कि ते वे पंचान्य ये वे अग्नि आदि और वायु पांच वाघ आदि से अन्य है तथा इनसे वागा प्राण ये पांच अन्य है इस प्रकार ये सब दस होते हैं ये दस कृत कृतात्मक पाप से उपलक्षित है। ऐसा आरंभ कर यह वह अन्न भक्षक विराड ही है इस तरह कहा है इस पक्ष में ब्रह्म का ही अभिधान है छंद का अभिधान नहीं है पूर्व वाक्य में भी सर्वथा ब्रह्म ही प्रकृत है सूत्र भूतादि भूतादि पाद व्यपदेशो भूता पाद व्यपदेशोपपत्तेश्चैवम् च एवम् सूत्रछबूतापदेशोपत् भूतापदेशोपत् सूत्र भूतापदेशोपत् इदम सर्व इस श्रुति में भूत आदि पादों का व्यपदेश ब्रह्म में उपन्न होता है अतः गायत्री शब्द से गायत्री में अनुगत ब्रह्म का ही बोध होता है च और एवं विश्टभ्याह मिदं। विश्टभ्याह मिदं। यह स्मृति भी ब्रह्म में सर्वात्मता दिखलाती है शर्त इस कारण से भी पूर्व वाक्य में ब्रह्म ही प्रकृत है यह स्वीकार करना चाहिए क्योंकि श्रुति भूत आदि पादों का करती है भूत पृथ्वी शरीर और का निर्देश कर श्रुति सहिषा चतुष्पादा वह यह गायते चार पाद वाली है और छह प्रकार की है ऐसा कहती है यदि ब्रह्म का ग्रहण न करे तो भूत आदि केवल छंद के पाद उपन्न नहीं होते किंच ब्राह्मण का ग्रहण न करे तो तावानस्य महिमा उतनी ही इस गायत्र ब्रह्म की महिमा है यह ऋचा समित नहीं हो सकती वस्तुतः इस ऋचा द्वारा मुख्य रूप से ब्रह्म का ही अभिधान होता है क्योंकि पाद्य सर्वभूतानी इस प्रकार सर्वात्मता उपपन्न होती है पुरुष सूक्त में भी यह रुचा ब्रह्म परत्व से ही अभित है विष्टभ्यादम इस अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके मैं स्थित हूँ यह स्मृति भी ब्रह्म में सर्वात्मता दिखलाती है पूर्व वाक्य में ब्रह्म के स्वीकार करने से ही <coughs> ब्रह्मा जो भी वह त्रिपाद ब्रह्मा वह त्रिपाद अमृत ब्रह्म है है यही यह निर्देश मुख्य अर्थ में उपन्न होता है तेवा एते वे ये पांच ब्रह्म पुरुष स्वर्गलोक के द्वारा पाल है और इस प्रकार हृदय के छिद्रों में ब्रह्म पुरुष प्रतिपादक यह श्रुति भी ब्रह्म के साथ संबंधित है ऐसा विवक्षित होने पर ही संगत होती है इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्ववाक्य में ब्रह्म प्रकृत है और से दि संबंध से ज्योतिर वाक्य में परामर्श होता है सूत्र उपदेश भेदान्नेति चेन्नोभस्रोधा उपदेश भेदा ने उभयोधा सूत्राथ त्रिपादमृत दिवी और परोदिवो दिवो इस प्रकार उपदेश भेदा उपदेशे भेद से न प्रकृत ब्रह्म की प्रत्यद्ञा नहीं हो सकती चेन्न ऐसा यदि कहो तो ये युक्त नहीं है क्योंकि उभयस्प दोनों वाक्यों में भी विरोध नहीं है यह जो कहा गया है कि त्रिवादस्था इस श्रुति वाक्य में सप्तमी विभक्ति द्वारा द्यू आधार रूप से उपदिष्ट है और अथ यदत परो इस वाक्य में पंचमी विभक्ति द्वारा दिव मर्यादा रूप से उपदिष्ट है अतः उपदेश के भेद से उसका ब्रह्म का यह प्रत्यभिज्ञान नहीं है उसका परिहार करना चाहिए इस पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि दोनों वाक्य में विरोध नहीं है दोनों में भी सप्तम्यंत और पंचम्यन्त उपदेशों में भी प्रत्यभिज्ञान का विरोध नहीं है जैसे लोकमे वृक्ष के अग्रभाग से संबद्ध न बाजपक्षी वृक्ष के अग्रभाग में श्यन है वृक्ष के अग्रभाग से परे श्यन है इस तरह दोनों प्रकार से उपदेश किया हुआ देखा जाता है वैसे ही द्युमे होता है द्युमे होता हुआ ब्रह्म द्यू परे है ऐसा उपदेश किया जाता है दूसरे कहते हैं जैसे लोकमे वृक्ष के अग्रभाग से श्यन का होने पर भी वृक्ष के अग्रभाग पर है वृक्ष के अग्रभाग से परेशन है इस तरह दोनों प्रकार से उपदेश किया हुआ देखा जाता है इसी प्रकार द्यू परे भी होता हुआ ब्रह्म दू में ऐसा उपदेश किया जाता है इसलिए पूर्व निर्दिष्ट ब्रह्म का यह प्रत्यभिक है प्रत्यभिक है इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्योति शब्द पर ब्रह्म का ही वाचक है सूत्र अठाइसवा प्राण तथा अनुगम प्राण तथा अनुगम सूत्र में पठित प्राण परमात्मा ही है वायु नहीं क्योंकि तथा पूर्वापर वाक्यों की पर्यालोचन करने पर अनुगम उक्त श्रुति वाक्य में आनंद आदि पदों का समन्वय ब्रह्म परक ही उपलब्ध होता है प्रतरदनो हई देवोदास का पुत्र प्रतरदन युद्ध और में परियधाम की आख्यायी है उसमें उसमें। उस इंद्र ने कहा मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्मा हूँ उस मेरी आयु तथा अमृत रूप से उपासना कर स श्रुति कहती है उसी प्रकार आगे भी अथ खलु प्राण एव वाघ आदि इंद्रियो शरीर धारण करने में सामर्थ्य नहीं है ऐसा निश्चय होने पर निश्चय प्रज्ञात्मा प्राण ही इस शयन आसन आदि से उठता है उसी प्रकार आगे भी नवाचम वाणी को जानने की इच्छा न करे वक्ता को जाने इत्यादि श्रुति है और अंत में स एस प्राण एव वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद अजर और अमृत है इत्यादि श्रुति है यहाँ यह संचय होता है या यहाँ प्राण शब्द से वायु मात्र अभिहित है अथवा देव देवता जीव अथवा पर ब्रह्म परंतु प्राण इस सूत्र में तो प्राण है ऐसा वर्णन किया जा चुका है और यहाँ भी आनंद अजर और अमृत है इत्यादि ब्रह्म के लिंग है तो फिर यहाँ संचय ही कैसे हो सकता है अनेक लिंगों के दर्शन से यहाँ संचय हो सकता है ऐसा हम कहते हैं यहाँ केवल ब्रह्म का लिंग ही उपलब्ध नहीं होता अपितु अन्य के लिंग भी है जैसे कि मामेव विजानी ही मुझ ही जान यह इंद्र का वचन देव देवतात्मा का लिंग है इदम शरीरम इस शरीर को पकड़ कर उठाता है यह मुख्य प्राण का लिंग है न वाणी के जानने की इच्छा न करे वक्ता को जाने इत्यादि जीव का लिंग है अतः संचय होना युक्त है संचय होने पर प्राण शब्द की वायु विकार रूप मुख्य प्राण में प्रसिद्ध होने के कारण प्राण शब्द से मुख्य प्राण का ही ग्रहण करना चाहिए ऐसा पूर्व प्राप्त होने पर कहते हैं ब्रह्म का वाचक समझना चाहिए क्योंकि श्रुति से ऐसा ही अनुगम अवगम होता है जैसे कि पूर्वापर वाक्य का पर्यालोचन करने पर पदार्थों का समन्वय ब्रह्म प्रतिपादन विषय उपलब्ध होता है आरंभ में तो वरम इस प्रकार इंद्र के कहने पर प्रतर्दन ने परम पुरुषार्थ रूप वरमा तो वृणेश्व आप स्वयं ही विचार कर मुझे वह वर दे जिसे आप मनुष्य के लिए सबसे बढ़कर हित कर समझते हो उस प्रतर्दन के लिए सबसे बढ़कर हिततम रूप से उपदिष्ट हुआ प्राण परमात्मा क्यों न हो परमात्मा के ज्ञान के सिवा अन्य साधनों से हित की प्राप्ति नहीं होती है क्योंकि तमेव उस परमात्मा को ही जानकर पुरुष जन्म हो जाता है और कोई उपाय नहीं है इत्यादि शुक्रिया है इसी प्रकार स यो मेद वह जो कोई विद्वान मुझ ब्रह्म को साक्षात अनुभव करता है उस का मोक्ष रूप लोक लोक किसी ज्ञान पर होने पर इस विद्वान के संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं इत्यादि श्रुतियों में ब्रह्म विज्ञान से ही सब कर्मों का क्षय प्रसिद्ध है और प्रज्ञा प्रज्ञात्मत्व जीवत्व भी ब्रह्म पक्ष में ही उपन्न होता है और वायु प्रज्ञात्मा नहीं हो सकता उसी प्रकार उपसंहार में भी आनंदमयो अजरो अमृत ऐसे आदि ब्रह्म से भिन्न अन्य में अच्छी तरह संभव नहीं है स न साधु न वह पुण्यकर्मो से महान नहीं होता और पापकर्मो से घटता नहीं यही जिसको इन लोको से ऊंचा ले जाना चाहता है उस पुरुष से पुण्य कर्म कराता है और यही जिसको इस लोको से नीचे ले जाना चाहता है उस पुरुष पाप कर्म कराता है और ऐसा लोकाधिपति यह लोकाधिपति है यह लोकपाल है यह लोकेश है इत्यादि श्रुतियां है ये सब धर्म अधर्म का कराना सर्वेश्वरत्व आदि धर्म पर का आश्रय करने से ही ठीक ठीक अनुगत हो सकते हैं वायु के विकार मुख्य प्राण का आश्रय करने से नहीं इससे यह सिद्ध हुआ कि प्राण ब्रह्म है अर्थात प्राण शब्द से ब्रह्म का ही ग्रहण सर्वथा है सूत्र उन्तीसवा न वक्तुरात्मोपदेशादि चिद्यात्म संबंध न वक्तुह। आत्मोपदेशात इति चेत अध्यात्म संबंधभूमा अस्म सूत्र ऐसा यदि कहो कि वक्तु वक्ता इंद्र ने आत्मोपदेशात मामेव विजानी इससे अपने आत्मा का उपदेश किया है अतः प्राणोस्में यह शब्द ब्रह्मवाचक नहीं है इति चेत ऐसा यदि कहो तो अस्मिन इस अध्याय में अम अध्यात्म संबंधभूमा प्राण एवं प्रज्ञात्मा इस प्रकार प्रत्येगात्म संबंध का बाहुल्य उपलब्ध होता है इसलिए यह ब्रह्म का ही उपदेश है देवता विशेष का नहीं प्राण ब्रह्म है ऐसा जो कहा गया है उस पर पूर्व पक्षी आक्षेप करते हैं प्राण शब्द पर ब्रह्म का वाचक नहीं है क्योंकि वक्ता अपने आत्मा का उपदेश करता है और यहाँ वक्ता इंद्र नामक देहधारी एक देवता विशेष है उसने मामेव मुझको ही जानो ऐसा आरंभ कर प्राणोश मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्मा हूँ इस प्रकार अपने आत्मा का ही अहंकार पूर्वक शब्दों में प्रसन्न के लिए उपदेश किया है वक्ता द्वारा आत्मरूप से उपदेश किया हुआ वही प्राण ब्रह्म किस प्रकार होता है क्योंकि अवागमना वह वाणी और मन से रहित है इत्यादि श्रुतियों से भी यह दिखलाया गया है कि ब्रह्म में वक्तृत्व का संभव ही नहीं है इसी प्रकार ब्रह्म में संभव न होने वाले संबंधी धर्मों द्वारा इंद्र ने त्रि शीर्षाणम त्वष्टा के तीन शिविर वाले विश्व नामक पुत्र को मैंने मारा वेदांत से विमुख यो को जंगल के कुत्तों को खिला दिया इत्यादि वचनों से अपनी स्तुति की है बलवान होने से इंद्र में प्राणत्व उपन्न होता है क्योंकि प्राण बलम प्राण ही बल है ऐसा ज्ञात होता है और इंद्र बल का प्रसिद्ध देवता है जो कोई भी बल का काम है वह इंद्र का ही कर्म है ऐसा लोग कहते हैं अप्रतिहत अकुंठित ज्ञान वाला होने से देवात्मा भी प्रज्ञात्मा हो सकता है देवता अप्रतिहत ज्ञान वाले होते है ऐसा वेद और लोक में कहते हैं इस प्रकार देवात्मा का उपदेश निश्चित होने पर हिततमत्व आदि वचनों की यथा संभव उसी में ही योजना करनी चाहिए अतः वक्ता इंद्र का आत्मोपदेश होने से प्राणबाह्य नहीं है ऐसा आक्षेप कर अध्यात्म संबंध होमाय इस सूत्र भाग से उसका समाधान करते हैं अध्यात्म संबंध अर्थात प्रत्येगात्म संबंध उसका बाहुल्य अधिकता इस अध्याय में उपलब्ध होता है या जब तक इस शरीर में प्राण रहता है तब तक आयु है यह श्रुति वाक्य प्रध्यात्मा प्रत्यकभूत प्राण में ही आयु देने और हरने की स्वतंत्रता दिखलाता है बाह्य देवता विशेष में नहीं उसी प्रकार अस्तित्व प्राण का अस्तित्व होने से ही इंद्रियो का निश्रेयस है अर्थात इस शरीर में प्राण के विद्यमान होने पर इंद्रियो की स्थिति होती है यह श्रुति वाक्य इंद्रियो आश्रय अध्यात्मा प्रज्ञात्मा प्राण दिखलाता है तथा प्राण एव प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीर को ग्रहण कर उठाता है इस प्रकार और नवाचम वाणी को को की इच्छा न करे वक्ता को जाने ऐसा आरंभ कर यद्यथा जैसे रथ के अरों में लगी रहती है और नाभि में अर लगे रहते हैं उसी प्रकार ये भूत और विषय ज्ञान और इंद्रिय से जुड़े हुए हैं ज्ञान और इंद्रिया प्राण से जुड़ी हुई है वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद अजर और अमृत है इस प्रकार है श्रुति विषय और इंद्रियों के व्यवहार करती है और सो मां वह मेरा आत्मा स्वरूप ऐसे ऐसा जाने यह उपसंहार प्रत्यगात्मा का ग्रहण करने पर ही संगत होता है बाह्य देवता के ग्रहण करने पर नहीं अयम आत्मा यह आत्मा ही सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है इस प्रकार यह दूसरी श्रुति है इससे यहाँ प्रत्येक आत्मा के संबंध का बाहुल्य होने के कारण ब्रह्म का ही यह उपदेश है न कि देवतात्मा का उपदेश है तब वक्ता ने अपने आत्मा का उपदेश किस प्रकार किया है सूत्र तीसवा शास्त्र दृष्टिया तूपदेशमदेवत शास्त्र दृष्टिया उपदेश वामदेव के समान शास्त्र दृष्टिया मैं पर ब्रह्म हूँ इस शास्त्र दृष्टि से उपदेश हा मामेव ही। वक्ता इंद्र का यह उपदेश प्रचंदन के प्रति युक्त है इसलिए प्राणोश प्राण शब्द ब्रह्म परक है भाषा इंद्र नाम के दर्शन से अपने आत्मा को परमात्मा से मैं ही पर ब्रह्म इस तरह से जानकर तदनुसार उसने मामेव भी जानी ही मुझ को ही जान ऐसा उपदेश किया है जैसे तदय उसे ब्रह्म को आत्म रूप से देखते हुए ऋषि वाम ने जाना मैं मनु हुआ और सूर्य भी क्योंकि तद्योग उसे देवो में से जिस जिसने जाना वही तदरुप हो गया ऐसी श्रुति है और मामे ही जान ऐसा ने के पुत्र विश्व रूप के हनन आदि से अपनी स्तुति की ऐसा जो कहा है उसका परिहार समाधान करना चाहिए इस विषय में कहते हैं कि त्वस्ता के पुत्र के वध आदि का उपन्यास मैं ऐसा पराक्रमी हूं अतः मेरा ज्ञान प्राप्त करो यह विज्ञा देहधारी इंद्र की स्तुति के लिए नहीं है तो किसके लिए है विज्ञान के लिए है क्योंकि के के वध आदि का का उल्लेख कर तत्र मुझ पराक्रमशाली बाल भी बाका नहीं होता जो मुझे जानता है उसका मोक्ष भी कर्म से नष्ट नहीं होता इत्यादि उत्तर वाक्य से अनुसंधान करता है तात्पर्य यह है कि इस प्रकार हिंसात्मक क्रूर करने वाले भी ब्रह्मरूप होने से मेरा एक बाल भी नष्ट नहीं हुआ अर्थात मेरे ब्रह्मरूपता में बाल भर की भी हानि नहीं हुई वह जो कोई दूसरा भी इसी प्रकार मुझे ब्रह्मरूप से जानता है अपने को मैं ब्रह्म ऐसा अनुभव करता है उस मोक्षरूप लोक किसी भी कर्म द्वारा नष्ट नहीं होता अतः प्राणओं मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्मा हूँ इस प्रकार से वर्णित विज्ञेय तो वक्ष्मण ब्रह्म है इस कारण यह वाक्य ब्रह्म विषयक है सूत्र 31 बा इकतीस जीवमुख्यप्राणलिंगा ने पैदाश्रितोगा जीवम मुख्यप्रणलिंगा न इति चेत न उपासा विद्यात इह उपास सूत्रार्थ जीव मुख्य प्राणलिंगा विद्यात इस श्रुति में जीव लिंग और इदम शरीरम इसके मुख्य प्राणलिंग के होने से न प्राणसमें इस वाक्य में प्राण शब्द से केवल ब्रह्म का ही बोध नहीं होता अभी तो जीव और मुख्य प्राण का भी बोध होता है ऐसा यदि कहो तो युक्त नहीं है उपासा त्रैविध्या तो, क्योंकि ऐसा होने से तीन माननी पड़ेगी उपक्रम और उपसंहार के एक वाक्यता, अवगत। से एक वाक्यता अवगत होती है और प्राण स्थलों में ब्रह्मलिंग होने के कारण प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म ही स्वीकार किया गया है यह इस श्रुति में भी तद्योगात हित तो आदि ब्रह्मलिंग का योग है से भी प्राण शब्द से ब्रह्म का ही उपदेश ज्ञात होता है। यद्यपि अध्यात्म संबंध की अधिकता दिखाई देने से का उपदेश नहीं है तो भी यह प्राण वाक्य केवल के ब्रह्म विषयक नहीं हो सकता क्योंकि यह जीवलिंग और मुख्य प्राण के लिंग उपलब्ध होते हैं नवाचम वाणी को जानने की इच्छा न करे वक्ता को जाने इत्यादि वाक्य में जीव का लिंग तो स्पष्ट उपलब्ध होता है क्योंकि यह वाणी आदि इंद्रियों से व्यापार करने वाला शरीर और इंद्रियों का अध्यक्ष स्वामी जीव विज्ञ रूप से अभी है इसी प्रकार अथ प्राण एवं निश्चय प्राण ही प्रज्ञात्मा इस शरीर को ग्रहण कर उठाता है इस वाक्य में मुख्य प्राण का भी लिंग है क्योंकि शरीर धारण करना मुख्य प्राण का धर्म है प्राण संवाद में प्राणी आदि प्राणों इंद्रियों की प्रस्तुत कराण उन्मे से अत्यंत श्रेष्ठ प्राण ने उन इंद्रियों से कहा तुम मोह अभिमान को मत प्राप्त हो क्योंकि मैं ही अपने को पांच प्रकार से विभक्त कर इस शरीर को आलंबन देकर धारण करता हूँ ऐसी श्रुति है और जो कोई इदम शरीरम इस इदम के स्थान में इम शरीरम ऐसा पाठ स्वीकार करते हैं उनके मत में इस जीव अथवा इंद्रिय समूह का ग्रहण कर शरीर को उठाता है ऐसी व्याख्या करनी चाहिए चेतन होने के कारण जीव में प्रज्ञात्म भी युक्त है प्रज्ञा के साधन अन्य इंद्रियों का आश्रय होने से मुख्य प्राण में भी प्रज्ञात्मत्व प्रज्ञात्मत्व उपपन्न ही है यदि प्राण शब्द का अर्थ जीव और मुख्य प्राण दोनों माने तो प्राण और प्रज्ञात्मा का एक ही शरीर में साथ रहने से अभेद निर्देश और स्वरूप से भेद निर्देश इस तरह दोनों प्रकार से निर्देश उपन्न होता है क्योंकि वही जो प्रज्ञा है वह प्राण है, है, है। निश्चय ही ये दोनों इस शरीर में साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही साथ उत्क्रमण करते हैं ऐसी श्रुति है यदि प्राण शब्द का अर्थ ब्रह्म स्वीकार करे तो यह प्रश्न उपस्थित होगा कि कौन किस से भिन्न होगा अतः जीव और मुख्य प्राण इन दोनों में से कोई एक अथवा दोनों ही प्राण शब्द से प्रतीत होते हैं पूर्व पक्ष का अभिप्राय है यह ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उपासना तीन प्रकार की होगी यदि ऐसा माना जाए तो जीवोपासना मुख्य प्राणोपासना और ब्रह्मोपासना इस तरह से तीन प्रकार की उपासना प्रसक्त होंगी किंतु एक वाक्य में यह सब स्वीकार करना युक्त नहीं है कारण कि उपक्रम उपसंहार से एक वाक्यता अवगत होती है मामेव बिजानी ही ऐसा आरंभ करके प्राणोस्मी प्रज्ञात्मा मैं प्राण हूँ प्रज्ञात्मा हूँ उस मेरी आयु और अमृत से उपासना करें ऐसा कहकर अंत में स एष प्राण एव वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा आनंद अजर और अमृत है तो इस प्रकार उपक्रम और उपसंहार एक रूप दृष्ट होते हैं अतः यह ब्रह्म एक अर्थ का आश्रय करना ही युक्त है और ब्रह्मलिंग को अन्य में जीव तथा मुख्य प्राण में परिणत समन्वित नहीं कर सकता क्योंकि दस भूतमात्राओं और दस प्रज्ञा मात्राओं का ब्रह्म से भिन्न अन्य में अर्पण अधिष्ठान रूप लिंग का समन्वय करना युक्त नहीं है कारण की ये ब्रह्म के आश्रित है दूसरे स्थलों में भी ब्रह्मलिंग के बल से प्राण शब्द की ब्रह्म में प्रवृत्ति है अर्थात प्राण शब्द ब्रह्म के आश्रित है और यहाँ भी हित का उपन्यास आदि ब्रह्मलिंग के योग से यह ब्रह्म का ही उपदेश है ऐसा ज्ञात होता है इदम शरीरम इस शरीर को ग्रहण कर उठाता है यह जो मुख्य प्राण का लिंग दिखलाया गया है वह ठीक नहीं है क्योंकि प्राण का व्यापार भी परमात्मा के अधीन है अतः परमात्मा के परमात्मा में उसका उपचार गाउन प्रयोग हो सकता है, कारण कि न न कोई भी प्राणी न तो प्राण से ही जीवित रहता है और न पान से ही किन्तु वे तो जिसमें ये दोनों आश्रित अध्यस्त है ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं ऐसी श्रुति है और न प्राणी के वाणी के जानने की इच्छा न करे, किंतु वक्ता को जाने इत्यादि से जो जीव के लिंग दिखलाए गए हैं वे भी ब्रह्म पक्ष का निवारण नहीं करते क्योंकि तत्वसी अहम ब्रह्मास्मी इत्यादि श्रुतियों से यह स्पष्ट होता है कि जीव ब्रह्म से अत्यंत भिन्न नहीं है ब्रह्म ही बुद्धि आदि उपाधिकृत विशेष परिच्छिवादि का आश्रय कर जीव होता हुआ करता और भोगता है ऐसा कहा जाता है उपाधिकृत विशेष के त्याग से उसके यथार्थ स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान कराने के लिए इत्यादि द्वारा उसको की करने के लिए उपदेश नहीं है। जो वाणी से प्रकाशित नहीं होता किंतु वाणी से जिससे वाणी प्रकाशित होती है अर्थात जिसकी सत्ता से वाणी अपना वजन व्यापार वजन शब्द व्यापार करती है उसको ही तुम ब्रह्म जानो जिस इस देश कालावच्छिन्न वस्तु की लोग उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं है इत्यादि दूसरे श्रुति वचन आदि क्रियाओं में व्याप्रत आत्मा ब्रह्म है ऐसा दिखलाती है सह सहयतावस्मिन निश्चय ये दोनों प्राण और प्रज्ञात्मा इस शरीर में साथ ही साथ रहते हैं और साथ ही साथ निकलते हैं इस प्रकार प्राण और प्रज्ञात्मा का भेद दर्शन ब्रह्मवाद में उपन्न नहीं होता ऐसा जो कहा गया है यह दोष नहीं है क्योंकि प्रत्यगात्मा के उपाधि रूप ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के आश्रय बुद्धि और प्राण का तो भिन्न रूप से निर्देश युक्त है परंतु दोनों उपाधियों से उपहित प्रत्यगात्मा का तो स्वरूप से अभेद है इसलिए प्राण एवं प्रज्ञात्मा प्राण ही प्रज्ञात्मा है ऐसा एकीकरण अविरुद्ध है अथवा नोपासात्रित इस सूत्र भाग का यह दूसरा अर्थ है में भी जीव लिंग लिंग तथा मुख्य प्राण का विरोध नहीं है क्यों इसलिए कि तीन प्रकार की है यह प्राणधर्म प्रज्ञाधर्म और स्वधर्म से ब्रह्म ब्रह्मोपासनाएं तीन प्रकार की विवक्षित है उनमें आयुर्मृत आयुरमृत मृतवा अमृत रूप से, से मेरी उपासना करो आयु प्राण है है इस शरीर को ग्रहण कर उठाता है और इसलिए उसकी उक्त रूप से उपासना करें यह प्राण धर्म है अथ यथाश्ययी प्रज्ञा प्रकार इस प्रज्ञा जीव में सब भूत एक होते हैं उसका व्याख्यान करेंगे ऐसा उपक्रम कर वागेवास्या वाणी ने ही इस प्रज्ञा के एक अंग को देहा पूर्ण किया उसकी चक्षु आदि से ज्ञापित भूतमात्र का है वाणी वाणी पर होकर अर्थात का प्रेरक होकर सब नामों को प्राप्त करता है इत्यादि प्रज्ञा जीव धर्म है तावा एता वे ये दस ही भूतमात्रा अधिप्रज्ञ प्रज्ञा अधीन है और दस प्रज्ञा अधिभूत भूत अधीन है यदि भूत मात्रा ये न हो तो प्रज्ञा मात्रा ये भी न हो और यदि प्रज्ञा मात्रा ये न हो तो भूतमात्रा ये भी न हो क्योंकि दोनों में से किसी एक के न होने पर केवल एक के कोई भी रूप सिद्ध न होगा एक से कोई भी रूप सिद्ध न होगा यह नाना नहीं है जैसे रथ के अरों में नेमी लगी रहती है और नेमी में अर जुड़े रहते हैं इसी प्रकार ये भूतमात्रा ये प्रज्ञा मात्राओं में अर्पित है और प्रज्ञा मात्रा ये प्राण में अर्पित है वह यह प्राण ही प्रज्ञात्मा है इत्यादि स्व ब्रह्मधर्म है इस कारण ब्रह्म की ही एक उपासना दोनों प्राण तथा प्रज्ञा उपाध्यय के धर्म से तथा स्व धर्म से तीन प्रकार के विवक्षित है अन्य स्थलों में भी मनोमय प्राण शरीर प्राण जिसका शरीर ऐसा मनोमय है इत्यादि में उपाधि के धर्म से ब्रह्म की उपासना का आश्रय किया गया है यहाँ भी अन्य के धर्म से अन्य की उपासना युक्त है क्योंकि उपक्रम और उपसंहार से वाक्य की एकता प्रतीत होती है तथा प्राण प्रज्ञा और ब्रह्मलिंगों की अवगति होती है इस तरह से यह सिद्ध हुआ कि यह ब्रह्म वाक्य ही है पहले अध्याय का पहला पद समाप्त हुआ